देवी भागवत नवम स्कंद भगवान के मुखारविंद से भक्तों के महत्व और लक्षणों का विशद वर्णन भगवान नारायण कहते हैं नारद इस प्रकार कहकर भगवान श्रीहरि चुप हो गए तब गंगा और लक्ष्मी तथा सरस्वती तीनों देवियां परस्पर एक दूसरे का आलिंगन करके रोने लगे शोक और भय ने उनके शरीर को कपा दिया था उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे उन सबको एकमात्र भगवान ही शरण दृष्टि गोचर हुए अतः वे क्रमशः उनसे प्रार्थना करने लगी सरस्वती ने कहा नाथ मुझे दुष्टता को साप से बचाइए अन्यथा मैं आजीवन चिंता में डूबी रहूंगी भला आप जैसे महान सचरित्र स्वामी के परित्याग कर देने पर ये स्त्रियां कैसे जीवित रह सकती हैं प्रभो मैं भारतवर्ष में योग साधन करके इस शरीर का त्याग कर दूंगी यह निश्चित है गंगा बोली जगत प्रभो आप किस अपराध से मुझे त्याग रहे हैं मैं जीवित नहीं रह सकूंगी लक्ष्मी ने कहा नाथ आप सत्य स्वरूप हैं बड़े आश्चर्य की बात है आपको कैसे क्षोभ हो गया आप इन दोनों पत्नियों को प्रसन्न कीजिए कारण सरचरित्र पति के लिए क्षमा ही परम धर्म है मैं चरित्र का साप स्वीकार करके अपने एक कला भारतवर्ष में जाऊंगी परंतु प्रभो मुझे कितने समय तक वहाँ रहना होगा और मैं पुनः कब आपके चरणों के दर्शन प्राप्त कर सकूंगी पापी जन मेरे जल में स्नान और आचमन करके अपना पाप मुझ पर लाद देंगे तब तुरंत उस पाप से मुक्त होकर आपके चरणों में आने का अधिकार मुझे कैसे प्राप्त हो सकेगा मैं अपनी एक कला से तुलसी रूप धारण करना भी स्वीकार कर रही हूँ मैं धर्मध्वज की पुत्री बनूंगी परंतु अच्छुत यह सब भोगने के पश्चात मुझे पुनः कब आपके चरण कमल प्राप्त होंगे कृपा निधे आपको अधिष्ठात्री देवता मानकर मैं भारतवर्ष में वृक्ष रूप से वास करूंगी किंतु आप यह तो बताइए कि आप मेरा उद्धार कब करेंगे यदि ये गंगा सरस्वती के साप से भारतवर्ष में जाएगी तब फिर इन्हें किस समय पुनः ऐसा सुअवसर मिलेगा कि ये साप रूपी पाप से छुटकारा पाकर आपको प्राप्त कर सके गंगा के साप से सरस्वती भी यदि भारत में जाती है तो आप इन्हें भी साफ़ से मुक्त करके कब अपने चरण कमलों का दर्शन कराएंगे प्रभो आप जो इन सरस्वती से कह रहे हैं कि तुम ब्रह्मा के घर से धारो अथवा गंगा को शिव के भवन पर जाने की आज्ञा दे रहे हैं आपके इन वचनों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहते हूँ नारद इस प्रकार कहकर भगवती लक्ष्मी ने अपने स्वामी श्रीहरि के चरण पकड़ लिए उन्हें प्रणाम किया उन्होंने अपने केस से भगवान के चरणों को आविष्ठित करके बारंबार रुदन करना आरंभ किया भगवान हरि भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए सदा चिंतित रहते हैं लक्ष्मी की प्रार्थना सुनकर मुस्कान भरे प्रसन्न मुख से उन्होंने देवी कमला को हृदय से चिपका लिया और कहा भगवान विष्णु बोले सुरेश्वरी कमल लक्षणे मुझे तुम्हारे वचन के साथ ही अपनी बात भी तो सत्य करनी है अतः सुनो मैं तुम तीनों में समता कर देता हूँ ये सरस्वी कला के एक अंश से नदी बनकर भारतवर्ष में जाए आधे अंश से ब्रह्मा के भवन पर पधारे तथा पूर्ण अंश से स्वयं मेरे पास रहे ऐसे ही ये गंगा भगीरथ के सत प्रयत्न थे अपने कलांश से त्रिलोकी को पवित्र करने के लिए भारतवर्ष में जाए और स्वयं पूर्ण अंश से मेरे पास भवन पर रहे वहाँ इन्हें शंकर के मस्तक पर रहने का दुर्लभ अवसर भी प्राप्त होगा ये स्वभावतः पवित्र तो है ही किंतु वहाँ जाने पर इनकी पवित्रता और भी बढ़ जाएगी वामलोचने तुम अपनी कला के अनुसार से भारतवर्ष में चलो, वहाँ तुम्हें पद्मावती नदी और तुलसी वृक्ष के रूप से विराजना होगा कली के पाँच वर्ष व्यतीत हो जाने पर तुम नदी रूपणी देवियों का उद्धार हो जाएगा तदनंतर तुम लोग मेरे भवन पर लौट आओगी पद्मभवे संपूर्ण प्राणियों के पास जो संपत्ति और विपत्ति आती है, इसमें कोई न कोई न हेतु छिपा रहता है बिना विपत्ति सहे को भी गौरव प्राप्त नहीं हो सकता अब तुम्हारे शुद्ध होने का उपाय बताता हूँ मेरे मंत्रों की उपासना करने वाले बहुत से संत पुरुष भी तुम्हारे जल में नहाने धोने के लिए पधारेंगे उस समय तुम उनके दर्शन और स्पर्श प्राप्त करके सब पापों से छुटकारा पा जाओगी सुंदरी इतना ही नहीं किंतु भूमंडल पर जितने असंख्य तीर्थ हैं वे सभी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श पाकर परम पावन बन जाएंगे भारतवर्ष की भूमि अत्यंत पवित्र है मेरे मंत्रों के उपासक अनगिनत भक्त वहाँ वास करते हैं प्राणियों को पवित्र करना और तारना ही उनका प्रधान उद्देश्य है मेरे भक्त जहाँ रहते और अपने पैर धोते हैं वह स्थान महान तीर्थ एवं पवन परम पवित्र बन जाता है यह बिल्कुल निश्चित है यत्र च महातीर्थम सुपवित्रम भवे ध्रुव घोर पापी भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श के प्रभाव से पवित्र होकर जीवन मुक्त हो सकता है नास्तिक व्यक्ति भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो सकता है